श्री रामकृष्ण श्रीरामकृष्णकथा बलराम मेरे रथस्य से पुनर्यात्रायाँ सभक्ता प्रथमः परेद प्रभु श्रीरामकृष्ण बलराम से अभ्यथना प्रकोष्ठे भक्सभा जनयन उपस्थमूर्ति भक्त सभाम जनेयन अस्ति। आनंद में ही ही सह आलपतिदरयात्रा बृहस्पतिवासर है आषाढ़ शुक्ला दशमी चतरशीष्टादतम ख्रीष्टवर्ष से जुलाई मसल तृतीय दिवस श्रीयुक्तबलराम गृह श्रीजगन्नाथ से सेवा अस्त एकुद्र रथ अभी अस्त अत सी प्रभु पुनर्यात्रा उपलक्ष्य निमंत्रित अस क्षुद्ररथ गृह बहिर्भागय दिन तल्स आबद्धालिंदे आकर्षण भविष्यति विगते जून मस से पंचवशे अहनी बुधवासरेथयात्रा श्री दिनेभु श्रीयुक्त ईशान मुखोपाध्याय सेठनिया स्थितन आगत निमंत्रण स्वीकृतवा तिनेपरालेज स्ट्रीट स्थले भूधर पंडित शसधरेण सह प्रथम साक्षात्कार जाता है दिन व्यतीत विगते सोमवार शसधर तम दक्षिणेशर कालीरे द्वितय दृष्टुम ग्रीप्रभुण आदिष्ट बलराम शसधर अदय निमंत्रित पंडित हिंदूधर्म व्याख्या लोकशिक्षा ददा अतएव किं श्रीरामकृष्ण तस् शक्ति संचाराय जातः श्री एक प्रभु भक्स आलपति समीपे राम महोदय बलराम मनोमोहना कतिचन युवभक्ता बलराम से पितादय उपेष्टा सी बलराम से पिता अतिष्ठावन वैष्णव स प्रा श्रीवृंदावन धामी तैरव एकाकी एकासती तथा श्री श्रीश्यामाग्रह से पर्यवेक्षण करोवृंदवने समस्त दिन प्रभो स आश्रि तिठति क्वचि क्वचि श्रीचैतन्यचरितामृतादीन भक्तिग्रंथा पढ़ती क्वचि क्वचि श्रीभक्तिग्रंथा आधार तत्प्रतिपि कौती क्वचित स्वयं क्वचि उपन्पम ग्रंथनाती क्वचि वैष्णवांड मंत्रे प्रभु दर्शय बलराम साम्रेड पत्र तम कलिकाता आनीतवासु धर्मेशयिको भाव विशेष तो वैष्णवा मध्ये भिन्न मतस्य लोका मिथो विरोध न इति वचन श्री प्रभु भक्ता बलराम सेतर प्रतिधर्मसमदेशी भगवत पूर्वक मथुर्सम्क्ष वैष्णवचर सेयुक्तिपक्षति तथा शाक्ता श्री श्रीरामकृष्ण बलराम पितर तथा भक्ता एको ग्रंथो भक्तम उत्तम ग्रंथ भक्त विषयकृत्तम अस्ुक्ति पक्षी एक भगवती विष्णुमंत्री निस्तर दद अह वैष्णवचर बहु प्रशंसा तृतीयकर्तृसमीपम्म आनीतवां कर्त्रा तृतीयकर्ता अत्यन आदर से कृत राजर्तन निष्का पय पानमी तत तृतीयकर्त सवद अस्मा केशवमंत्रग्रहण विना किमी न भविष्य तृतीयकर्ता श्रापव्या उपासक मुखम आरक् जात अहम पुनः वैष्णवचर गात्रकुंचनवां एव कथितं धृत्वा अपितत। श्रीमद्भागवतुत कथित अस्त केशवमंत्र गहरागरत यहासागरतरप्रदायजना स्वतंव प्रतिशत अभी वैष्णवा न्यकर्ेष शक्षाक्ता तत्तु सत्यमेव तारयतीदी तत् सत्यमें माताजराजेशर आगम्य आगम्यारयिष्य तम एव तारण कृते कृष्ण स्थापित तारणते तमेशा हाष्यम पूर्वक्री प्रभो जन्मभूमिदर्शन अशीतम ख्रीष्टवर्षे फुलेश्याजार्स तंतुवाय वैष्णवाहंकार समन्वयोपदेशस्वता आश्रित्य पुनः कि अहंकार तदेशे श्यांबाजारे इेतलस्थने तंतवाया सी अनेके वैष्णवा दीर्घ दीर्घ भाषण वदी अन को विष् मान्य पाता विष्णु अस्थो य तम वयम कह शिवह, वृशा क शिव वय आत्म शिवा आत्मेशर शिवकुम केचन वदन्ति, यूय बोधयत कम हरिं स्वीकु तत कचि ब्रवीति न वयम वन कथम तस्था इत वयन कुर दीर्घ दीर्घ भाषण लाला रतिमाता लालामहोदय चरणस्य संप्रदाय काय्याटुकारिणी वैष्णवचन निुक्तिकक्षति का वैष्णवी अत्यम गता कौती स्म भक्तिम यदैव भक्ति क पश्यद मा का कालिकाया प्रसाद सेवन अपश्य तत्षा यत सबन्वय सनेके निकक्षतिन अहम तो पशा सर्व साक्त वैष्णव वेदात मता सर्वाणी तदेकम आश्रि यकार सकार तस नापाणी निर्गुण मे पिता माता, कम निंदसी कम वंदसे दव पक्षौ सभारौ वेदे यद्षय अस्त तंत्रे तसेव चर्चा, पुराणे तृत्त तस्किदनंद से चर्चा सव नि तीला वेद आम्रात ओम सच्चिदाननंद ब्रह्म तंत्रे उपदीष ओं सच्चिदाननंद शिव शिव कवल केवल शिव पुराणे उत्तम ओं सच्चिदाननंद तरह सच्चिदनंदुस्णवशास्त्रे एव, अस्त एवं काली संवृत्ता द्वितय परिच्छेद प्रभो श्रीरामकृष्णस परमहंसावस्था बालकवद उन्मादव श्री प्रभु आलिंदम किंचि गुनः प्रकोष्ठ प्रत्याग बगमन कालेयुक्त विश्वभरदुता तम प्रणनाम सा षटवर्ष देशीया भव श्री प्रभुण प्रकोष्ठे प्रत्यागत्या तैन सह आलपति तैयापर सयस्क कन्यक अस्त विश्वर कन्या प्रभुँ श्रीरामकृष्ण प्रति अहम वाम नमस्कृतवी न दृष्टि श्रीरामकृष्ण सहा न दृष्टि कन्या तर्ष पुनः नमस्क ठेत् कौमी श्री प्रभु हसन उपवान्ूमें शिम्य कुमारी प्रतिमश्चक्रे श्री प्रभु गानक अवदत। बालिका गान अवदत। गानाथम अवदत् बालिका अवदत् सपा गान ना प्रति पुनरुरोधे सा वजती सपा पुनर्वक्व्य किं विद्य नंदती गच्च्रावती प्रथमतः केेलुजा गम तदन एहिरे तव कवरी कबरी बंधक तव भरतरी आगते किम वक्षति युवका भक्ता श्रुवा हसती पूर्वकमूमिदर्शन ऊन सप्तिकादश शतम ख्रीटाब्दाद शततम ख्रीष्टाब्द मध्ये बालक शिवराम से चरित शिवोस्था हृदय गृह पूजा, श्री प्रभो उन्माद कालेिंगूजरामकृष्ण भक्ता परमहंस स्वभा साक्षा पंचम वर्षीय बालकैतन्यम पश्यम तेजे कामारपुक्रे आसमलाल भ्रता शिवराम तदा चतुंचवर्षदेशीय पुष्कर तटे सलभ सलभारणा ग्रमती शब्दो शब्दोंदी भवेद अतः पत्र वजती तुषि तिठ सलभ सलभधारण क्या वात्या मैं सह प्रकोष्ठाभ्योस्त विदुच्चकास्त वारम वार्म उघाट्य बहु गई भर्सना परम न पुनः बहिर्जय मस्तक प्रसार्य एकेक पश्य विद्युत वदती चितिभ्युन अग्नि प्रस्तर घर्षति परमहंसो बाक आत्मपरबोधो नास्तिकसबंधदारढ़स्त राल से भ्रता एक वजती पितृभ्यो वह पितृस्वस भर्ता परमहंसो बाक अनेधारितेष ब्रह्म पश्य क्वेश्छति क्व चलती निश्चय रामलाल् भ्रता हृदयगृह दुर्गापूजा द्रष्टुमृहत प्रणश स्वतः कांचिदिशंज चुषीयक दृष्टि पथिका पृछयात आयात किंतु कि वक्त निक कवलम वदती चाली अर्थ प्रकोष्ठे पूजा यदा सपन्ना यदापृत कस गृह आगतव अग्रज परमहंस पुनरुन्मावस्था यदा उन्मादोभूत शिवलिंग धया स्विंगमूजिंग पूजन किंच पारधापित मौक्तिकनोमी प्रतिष्ठापना परम प्रतिष्ठा पंचपंचाशद शतम ख्रीष्टाब्दे पूर्णज्ञा उन्मत्तेन सह मेलनम दक्षिणेशरम प्रतिष्ठायाय्दिनेर कस्न उन्मत्ता सगता पूर्णो ज्ञानी छिन्नोपालन क कांड कांडी एकस्ट हस्ते एको भांडः भाण शिशुशहकार गंगायां निमज्य उत्थ्यांदनम क्रोराचले कि आसी तदवे भुगतवा ततः कालीगृहम गर्भे मंदी चकंपे हलधारी तलीगृहे आसी अतिथिशाला तस्म ओदन न नास्ति, दूक्षेपो नास्त भोजनपत्र आचिन्ोक्त आरेभे यारे खादी मध्ये मध्ये कुक्कुरान अपसार्य स्वयं भोक्त प्रवृत्ता पर श्वान प्रतिवाद न चक्रुधधारी पश्चात्ज अपृछत चं किं पुणज्ञानी तदा सोवदत अहम पूर्णज्ञ तुषि ठ अहम हलथारी प्रमुखा यदा सर्व वचनम अश्रूषं मे हृदय गर्घरायते स्म हृदय च आश्लिष्य धृतवान मातरम अवदम माता किम कि यहा अवस्था भविष्य वे द्रषुम आग्छं अस्मत्समीपे अत्यज्ञालाप अजने सगते चरणम यदा प्रतस्थे हलधारी बहुदूरपर्यत सह गमन चकार द्वारम द्वार्य हलधारिणमत तां पुनः किं ब्रूयाम एक एत तथा गंगा जलमनोरदा भेदधी न सैत् ता पूर्ण जानम जात अतिद्रुत प्रतस्थे